ना, ना, है, बोले, स्थापने मता। स्थापने, तू अधिक निपूर्व स्थापने मत तीन, तीन तीन दो छ आठ हो गया निपूर्व स्थापने मत आठ हो गया मेलने चापी वो होगा आगे ने है तो इसलिए हसी चौत होगा मेलने चापी संपूर्वो निपुर्व स्थापन मत आगे नी है तो हसी चौतो अभी अभी अभी मेल ने चापी चापी सं तू, तू है क्या मतलब लिखे हैं क्या आप लोगों लोग अक्षर अधिक हो जाता है ना निपुर बहुत तीन हो गया स्थापने तीन हो गया मत दो हो गया मत आठ अक्षर तो है ना मत मे लोग निपुर बहुत आगे स्थापने है स है हाँ, मली संस्कृत शास्त्रान्तरे शास्त्रोग्य विनुक्ति तरकन कुरुते कमी उपकार सूत्रे सूत्रे मतलब तृतीया बहुवचन सूत्रे सूत्रे तृतीय बहु वचन संस्कृत पदम व्यवहार शक्ति संस्कृत पद व्यवहार शक्ति एक पद है ठीक जितना रटेंगे हमेशा रटते रहेंगे या तो विचार करेंगे नहीं तो रटते रहेंगे ये करेंगे तो मतलब इस जीवन में कुछ लाभ हो सकता है हे हाँ। हम लोग देखे थे तर्क संग्रह इसमें मूल अभिग्रह क्या था तर्क संग्रह संग्रहो तर्का इति यस्मती संग्रह फिर तर्क का विग्रह कहा गया था इति का ज्ञाता तर्क सप्त के पदार्थ गया आगे संग्रह संक्षेपेण संक्षेपे लक्षणपरीक्षा संक्षेपे उद्देश्य परीक्षा और उद्देश्य का क्या उद्देश्य का मतलब संज्ञा क्या है उद्देश्य किसको कहेंगे नाम आचरण में वस्तु संकीर्तन उद्देश्य आगे लक्षणम असाधारण धर्म लक्षणम और आगे परीक्षा लक्षित से संभवती नवाति विचार अभी उद्देश्य का फल क्या हुआ पक्ष ज्ञान और लक्षण का फल इतर भेद ज्ञानम और परीक्षा का दोष परिहार कहा लक्षण लक्षण है दोष परिहार है और का लक्षण क्या कहा गया था अनधित न्याय शास्त्र न्याय शास्त्र बाल विम से दोनों में क्या समास है अधित व्याकरण काव्य कोश है और अनदित न्याय शास्त्र ये दो अंश हो गया ये दोनों अंश में मतलब क्या समास है इसमें समासमें व्याकरण काव्य कोश ये न बहुब्री हो गया और आगे में शास्त्र होता है अनधितम न्याय शास्त्र न्याय भी बहुब्री है अच्छा अगर हम अधिक व्याकरण काव्य कोश नहीं कहेंगे दुधु। दुधु अधित नहीं कहेंगे कहेंगे इतना में जाएगा और अध्य कोश इतने मात्र कहेंगे ठीक है इसमें दीपिका में भी सब कहीं कहीं देखना है किंतु तो जब हम न्यायिनी देखेंगे उस समय में दीपिका को देखेंगे अभी तक केवल मूल और पदकृत्य देख करके चलेंगे ताकि पूरा तक एक मतलब सामान्य ज्ञान आने से आगे दीपिका और न्यायोधिनी देखेंगे उस समय आगे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव सप्त पदार्थेष तो इसमें ये पूरा वाक्य में कितने पद है तीन पद है प्रथम पद का विग्रह बोलिए समास गुणश कर्मणी कर्मच कर्म नकारांत है उसका प्रथम हो जाएगा कर्म च आगे कर्माणी क्यों फिर द्रव्याणी करना चाहिए गुणा कहना चाहिए फिर तो अभी तो हम उसका संख्या को नहीं कह रहे ना अभी केवल हम वस्तु को कह रहे हैं। द्रव्यम नव्यम चुणस् कर्म च आगे सामान्य नपुंसक भाव अर्थ में श्या हुआ है ना सामान्य विशेषलिंग समवायच अभाव तो होने से अभाव कौन सा लिंगम है कैसे पता चलेगा से ये। गए गए। हाँ क्योंकि ये, ये द्वंद्व समास हुआ परवलिंगम इसलिए अंतिम पद तो, तो पुंगलिंग होना ही पड़ेगा नहीं तो पुंगलिंग कैसे कहें इसलिए अभाव तो पुंगलिंग है इसे भी निश्चय हो जाता है तो होने से ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समायाभाव सप्त तो सप्त पदार्थ पदार्थ ये सात क्यों कह तो कहे? खाली ऐसे से होता कर्म सामान्य विशेष इतने अच्छा द्वितीय पंक्ति दीपिका में ये ना। ना विभागा देव सप्तव सात क्यों कहते सात का नाम ले लिये कहते हैं ना अदिक संख्या व्यवच्छेदार्थत्वा कोई कहेगा द्रव्य गुण कर्म सामान्य सामान्या पदार्थ वो सत्य कहता है गलत कहता है ये चार पदार्थ है नहीं है वो सत्य कहता है तो सात अगर कह देंगे तो निश्चय हो जाएगा अच्छा सात तो है किंतु ये तो चार कहा तो सत्य संख्या कह देने से निश्चय हो जाएगा कि इतने ही है और अगर नहीं कहेंगे कहें जितना वो कहा उससे अधिक है क्या कहा तो जैसे चार कह दिया उससे अधिक है नहीं है कैसे पता चलेगा अभी सप्तः तो कह देने से ये निश्चय हुआ कहेंगे कहेंगे कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव सप्त तो कहने के बाद भी अधिक हो सकते हैं कहते हैं अगर उसके आगे भी अधिक ऐसे शंका होगा तो सप्त तो का बिना कभी वो शंका हो सकता था अभी सप्तः क्यों कहे तो सप्ताह ये है कि और इसका अधिक नहीं है नहीं तो सप्तः तो कहने का कोई आवश्यक नहीं रह ये अधिक संख्या व्यवच्छेदार तो हाँ तो तो तो ये सब तो पदार्थ इसको न्याय में आगे इसका विचार दिखाएंगे यहां एक पंक्ति कहती नहीं रख के वो लाल पेंसिल मिलता है वो अच्छा है इनके पेन तो एक है कि वो खराब हो जाएगा और कहीं थोड़ा कि गाढ़ा हो जाएगा तो अगले पेज को छपेगा किंतु तो लाल पेंसिल ये अच्छा है हम लोग भी वही हम लोग ऐसे कहते हैं सब मतलब पुस्तक देख करके वो लोग लाल पेंसिल व्यवहार किए, जिस जिस जगह में व्यवहार करते हैं हम लोग उसको देख करके मतलब वो क्या ना जो परंपरा से सिद्ध हो गया वहां पर अधिक बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं सीधा देख ले ऐसा है बस वही फिर धीरे धीरे पता चलेगा ये बेस्ट है पेंसिल लगाना और जो टीका भाष्य इत्यादि चलते हैं भाष्य में कहा मतलब टीका का प्रतीक दिया गया है वो भाष्य में उस जगह में वो उसको लाल कर देते हैं तो पता चल गया तो हम लोग पूरा लाल नहीं करते नीचे खाली लाल पेंसिल का अंडरलाइन कर दें तो जाने गया कि यहाँ से टीका में जाना है ये सब तो तो आगे आगे बारे में सीधा सरल होता है ना यहाँ तक तो भाष्य व्याख्यान हुआ आगे टीका हुआ जब सरल हो जाता है अच्छा यहाँ पदकृत देते हैं त्री अच्छा ये पूरा हुआ पुरा वह पूरा हुआ आगे आगे पृष्ठ त्र द्रव्याण पृथिव्य तेजो वायव्याकाश काल दिगात्मस नव तत्र द्रव्याणी पृथ्वी जो वायुव्याकाश काल दिगात्मना नव एवं पांच पद हो गए तो इसमें तृतीय पद का समास सबका प्रथमा कहना पड़ेगा ना क्या कहेंगे ना उसका चलेगा। द्वितीय आपस चे न इसलिए तो आवश्यक है पृथ्वी च आपस तेजस् तेजस् वायुश्च आकाश्च आकाश उंग न पुंगे भी चलता है पुंगलिंग में चलता है हम लोग पुंगलिंग ले लेंगे आकाशस्लश च, उसका प्रथमा क्या बनेगा आत्मा च मन तभी मनाक्षी हुआ मनाक्षी में अनुसार कहाँ से आया नु हुआ ये बहुवचन का रूप है ना नपुंसक लिंग हुआ जससोसी सर्वनाम स्थान सर्वनाम स्थान होने से नपुंसक जलचह उसे दीर्घ सर्वनाम स्थाने चमबुद्ध नहीं होगा क्योंकि ये में नहीं है ना अनुस्वार और मनस अनुसार सकार दोनों का संयोग हो गया अभी ये सर्वनाम स्थान परमे होने से नान्त से उपधाया दीर्घ अभी ये क्या तो ये सकार अंत में है दीर्घ कैसे होगा शांत महत संयोग तो ये व्याकरण और थोड़ा अधिक होना आवश्यक है ठीक है विचार में धीरे होगा नव एव आगे पदकृत्य में तत्र इति, तत्र मूल में कहा तत्र द्रव्याणी तत्र का अर्थ कहते हैं सप्त पदार्थ मध्य अर्थ सात पदार्थ में द्रव्याणी नव एवं अन्वय तो जैसे पहले कहा था सप्त पदार्थ इसी प्रकार की यहाँ नव द्रव्याणी इस प्रकार की कहना चाहिए किन्तु यहाँ द्रव्याणी को पहले कह दिया न को बाद में कहा इसलिए टीकाकर इसको स्पष्ट करते हैं द्रव्याणी न इस प्रकार पहले तो सप्त पदार्थ सीधा था पदम चतुर्विशति गुणा इत्यादि नन्वेती जो तत्र द्रव्याणी दिया तत्र अर्थात सप्त पदार्थ मध्य आगे जब गुण का कथन करेंगे वहां भी त्र वहा ती कहे है अर्थात ये तत्र वहा लेना है अर्थात तत्र कहकर करके चतुर्विशति गुणा इस प्रकार के सर्वत्र तत्र का तत्र का क्या अर्थ कहे सप्तपदार्थ पदार्थ मध्य गुण का भी जब कथन करेंगे सप्तपदार्थ तो पदार्थ मध्य चतुर्विशति गुणा है अच्छा अभी द्रव्य का लक्षण कहते हैं द्रव्यत्व तो जाति मत्व गुणवत्व समवायी कारणत्व व्रव्य सामान्य लक्षण पहले लक्षण करते है द्रव्यत्व जातिमत्व जैसे अनुमान वाक्य करेंगे इदम द्रव्यम क्यों कहते हैं द्रव्यो जाति मतवा हम कहते ना अयम घट क्यों ये घट इसको कहेंगे इसमें क्या है घटत घट घट क्योंकि इसमें घटत्व है इसलिए घट कहेंगे कहेंगे इस प्रकार की जवाब कह देंगे अयम घट घटत्वात इसी प्रकार की यहां भी कहते हैं इदम द्रव्यम द्रव्य तो इस प्रकार की कहेंगे जब हम अनुमान वाक्य कहते हैं पर्वतो बनीमान ये हो गया प्रतिक्ञा वाक्य आगे हेतु क्या कहेंगे धूमवत्वात अथवा धूम आगे ये दृष्टांत व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचन कहेंगे यो यो धूमवान स स बनीमान यथा मानसम आगे क्या कहेंगे अयम तथा चयम अयम अयम कह करके पर्वतो को दिखाते हैं पक्ष को दिखाते हैं था चय तथा चय अर्थात यथा महानसम तथा एयम पर्वत महानसम कैसा है तो वहां कहेंगे बन ही व्याप्य धूमवान तो इसलिए वहा वाक कहते हैं तथा चौम का अर्थात बन ही व्याप्य धूमवत्वात वनि व्याप्य धूम वाला है ये पर्वत तो बन्ही व्याप्य धूम वाला होने से आगे कहेंगे तस्मात बन ही म व्याप्य धूम वाला है ये तो बन ही व्याप्य धूमवान कहेंगे बनी हो गया साध्य और धूम हो गया हेतु हे तो बन्ही व्याप्य धूमवान ये इसको कहते हैं उपनय वाक्य आगे निगम आएगा तस्मात तथा ये जो उपनय वाक्य होता है इसी को भी परामर्श वाक्य कहते हैं तो साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष ऐसे कहा जाएगा यहाँ पर अनुमान अभी कहेंगे इदम द्रव्यम द्रव्यत्व जाति मत्वात्थ ऐसा कहेंगे यहाँ साध्य क्या है इदम हो गया पक्ष इदम द्रव्यम द्रव्य साध्य नहीं होगा जब कहते हैं पर्वतो बिमान वहा साध्य क्या है बन्ही साध्य है बन्धिमान साध्य नहीं है बन्ही साध्य बन्ही बंधिमान में रहेगा इसी प्रकार के जब कहेंगे इदम द्रव्यम साध्य क्या होगा द्रव्यत्व। द्रव्यत्व? क्योंकि इदम को द्रव्यम के साथ समानाधिकरण करते हैं द्रव्यम इदम हो गया पक्ष साध्य पक्ष के साथ तो समानाधिकरण नहीं होगा साध्य तो पक्ष में रहेगा तो इसलिए इदम में द्रव्य रह जाएगा इदम में द्रव्य रहेगा क्या इदम तो द्रव्य ही है इदम द्रव्यम कहते हैं ना दोनों समानधिकरण है जैसे कहते हैं कि पर्वत वीमान दोनों समानधिकरण है तो पर्वत में बन्हीमत्व तो रहे पर्वत में बन्हीमान रह जाएगा क्या नहीं, क्योंकि पर्वत बन्हीमान इसलिए पर्वत में वो रहेगा क्या कहने बन्हीमान का जो धर्म है इसी प्रकार के द्रव्यम कहने से दोनों समानाधिकरण हो गया तो इदम में क्या रहेगा ये यही साध्य होगा इसलिए कहते हैं कि अगर कोई मतुप है तो मतुप को हटाने से जो बच जाएगा वो होगा साध्य मतुप नहीं है तो तू जोड़ देना है तो द्रव्यत्व हो गया साध्य और हेतु क्या होगा द्रव्य तो जाति मत्व अभी द्रव्य तो जाति मत्वम जब हम कहेंगे कि धनबत्वम धनवत्वम किस में रहेगा धनी में तो धनबत्वम धन्व धनवान में रहेगा धनवान में क्या रहता है वास्तविक क्यों हम धनवान कहते हैं उसको तो धनवान के पास धन है अर्धनवान में धनवत्वम रहा इसलिए धन ही धनवत्वम क्योंकि धनवान में धन, धन, धन में है धनवान में धनवत्व है ये धनवत्वम किम तदेव धन अर्थात तदे मतुप के आगे तो करेंगे तो वो तो मतुप का प्रकृति को कहेगा क्योंकि तो कहने का था हम उसका भाव को कहते हैं और मतुप अंत का भाव क्या है कहते मतुप का जो प्रकृति है धनवान धनवान का भाव क्या है धन ही उसका भाव है तभी तो हम इसको धनवान क्यों कहते हैं जो उसका धर्म है क्या धर्म के चलते धनवान कहते हैं धन धर्म के लिए इसलिए अर्थ हो जाएगा इसी प्रकार की यहाँ द्रव्यत्व जाति मत्व इसका क्या अर्थ हो होगा द्रव्य तो जाति तो मत्व हट जाएगा तो द्रव्य जाति द्रव्य जाति अर्थात द्रव्यत्वम आपका साध्य क्या है द्रव्य तो। और आपका हेतु आ गया द्रव्य तो। आपको कहना पड़ेगा द्रव्य तो व्याप्य द्रव्य तो मान इदम ना ना तो व्याप्यम तो मतलब साध्य व्याप्य हेतु मान पक्ष कहेंगे तो द्रव्य तो व्याप्य द्रव्य तो तदवान एयम तो द्रव्य व्याप्य तो द्रव्य तो इस प्रकार कहेंगे तो आपको इससे क्या ज्ञान होगा द्रव्य बोलकर के पदार्थ कहां से आएगा आपको यहाँ होता है कि बन्ही व्याप्य धूम ऐसा दो अलग अलग पदार्थ है ना यहाँ कहेंगे द्रव्य तो व्याप्य द्रव्य तो इससे ज्ञान कैसे होगा ये तो एक ही है तो जैसे घटक घट व्याप्य घट कहेंगे हाँ सम व्याप्ति घट व्याप्य घट अर्थात जहाँ घट है वहां घट रहेगा यही व्याप्ति हो गया इसी प्रकार जहां द्रव्यत्व रहेगा वहां द्रव्यत्व रहेगा इससे ज्ञान नहीं होगा अगर आपका व्याप्य व्यापक दोनों एक ही हो जाएगा तो उससे कुछ ज्ञान नहीं होगा तो द्रव्य तो व्याप्य द्रव्य मान और इदम इसको कहते हैं उपनवाक्य से ज्ञान नहीं होगा जहां व्याप्य व्यापक दोनों एक ही हो जाएंगे तब तो फिर ज्ञान नहीं होगा इसलिए ये लक्षण ठीक नहीं हुआ आपको कहना पड़ेगा कि द्रव्य तो व्याप्य जाति मान इदम इस प्रकार के कहने से यहाँ उपनव वाक्य से ज्ञान नहीं होगा ये दोष हुआ मतलब सरल भाषा से द्रव्य क्या है जिसमें द्रव्यत्व तो रहेगा ये द्रव्यत्व तो क्या है कहते जो द्रव्य में रहेगा इसे ज्ञान कैसे होगा आ, कुछ भिन्न पदार्थों के द्वारा अन्य पदार्थ का लक्षण किया जाता है इसे ज्ञान नहीं होगा तो इसलिए द्वितीय लक्षण कहते हैं गुणवत्वम गुणवत्वम का क्या अर्थ होगा गुणवत्वम शब्द का अर्थ क्या होगा गुण हो जाएगा अर्थात गुण द्रव्य का लक्षण होगा जो जिसका लक्षण होगा वो लक्ष्य में रहेगा हमारा अभी द्रव्य लक्ष्य है उसका हम लक्षण बना रहे हैं कहें जो द्रव्य में रहेगा क्या रहे रहेगा क्या गुण रहेगा इसलिए गुण द्रव्य का लक्षण हो जाएगा तो अगर गुण द्रव्य में रहेगा तो द्रव्य हो जाएगा गुणवान तो गुणवान में रहेगा गुणवत्तम वही हो गया अर्थात द्रव्य का लक्षण गुणवत्त अर्थात गुण क्यों गुण अगर गुणवत्तों में एक ही है तो फिर हम क्यों गुणवत्तों कहते हैं जब गुण बत्तुम कहते हैं तो साथ में गुण के साथ में गुणवान को भी कहते हैं धूमात कहना और धूम बत्तुआत कहना अलग है धूम अर्थात केवल धूमो को कहते हैं। तो धूम बत्तुम कहते हैं धूमवान का जो धर्म धूमवान को ही बुद्धि में लाते हैं। इसलिए धूम बत्तुम कहा जाता है इस प्रकार यह गुणबत्तुम खाली गुण कह देते हैं गुणवत्तुम कहने का पहले आपको गुणों आगे मतूब करना पड़ेगा आपका बुद्धि में गुणवान आ जाएगा उसमें रहने वाला धर्म अर्थात गुणवान गुण दुना, सबको आपका बुद्धि में लाएगा गुणवत्व तो द्रव्य का लक्षण कहेंगे गुणवत्व तो गुणवत्व कहने से उत्पत्ति काल में एक क्षण के लिए द्रव्य में कोई गुण क्रिया नहीं होंगे जिस काल में द्रव्य उत्पन्न होगा उसी काल में द्रव्य में मान लीजिए घटक उत्पन्न क्षण घट में कोई गुण कोई क्रिया नहीं होगा अगर रहेगा उस समय में तो जिस समय में द्रव्य उत्पन्न हुआ उसी समय में गुण भी उत्पन्न हुआ समकालीन हो जाएगा तो कार्य कारण भाव रहेगा नहीं नहीं रहेगा इसलिए मानना पड़ेगा एक क्षण तक तो द्रव्य निर्गुण निष्क्रिय होकर के रहेगा तो जो प्रथम क्षण हुआ उसमें गुण रहा द्रव्य में नहीं। तो आप गुणवत्तुम कैसे लक्षण कहेंगे वो लक्षण प्रथम क्षण में जाएगा नहीं अभ्याप दो हो जाएगा इसलिए ये लक्षण भी ठीक नहीं हुआ इसमें कहीं दिया है ग्यारह पृष्ठा देखिए नीचे से तृतीय पंक्ति सबसे नीचे से उत्पन्न सत द्रव्यम क्षणम निर्गुण तिष्ठति नीचे से तृतीय पंक्ति में है ना हाँ इसको अंडरलाइन करके रखिये तो इसलिए अगर आप गुणवत्त लक्षण कहेंगे तो उत्पत्ति क्षण द्रव्य में ये लक्षण जाएगा नहीं ये दोष हो गया इसलिए तृतीय लक्षण कहते हैं समवाय कारणत्वम जो समवाय कारण होता है कारण कहने से प्रथम क्षण जो घट उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण में उसमें रूप उत्पन्न होगा तो होने से घट हो जाएगा उसका समवायी कारण इसलिए प्रथम क्षण में भी समवाय कारणत्व रहेगा क्योंकि उस समय तो कार्य नहीं है कारणों को कैसे रहेगा क्या कारणों को पूर्व क्षण में होना पड़ेगा ना इसलिए समवायिक कारण तो प्रथम क्षण में भी रहेगा इसलिए ये लक्षण ठीक हुआ आगे न गुण तो कैसे प्रथम क्षण में रहेगा कारण प्रथम क्षण में कार्य द्वितीय क्षण में समवा कारण ये होगा प्रथम क्षण में जो है घट वो समवाही कारण क्यों द्वितीय क्षण में कार्य क्योंकि कारण का लक्षण है कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति तो इसलिए उसको प्रथम क्षण में पूर्व वृत्ति होना ही पड़ेगा इसलिए कारण तो तो रह जाएगा अभी कार्य नहीं आया कार्य द्वितीय क्षण में आएगा ये द्रव्य का लक्षण होगा अच्छा आगे चौध पृष्ठा गंधस संख्या संख्यापरमाण पृथक संयोग विभाग परत्व गुरुत्व विभागपरवापर गुरुद्रवत्वस्नेह शब्दबुद्धि सुख दुखेच्छा दुखे देश प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार चतुणा ये चतुर्विंशति गुण, गुण ये गिना दिए रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण ये तो सब हम जानते हैं संख्या और परिमाण अलग अलग है तीन चार ये परिमाण नहीं है ये संख्या है नया क्या भाषा में दूसरे लोग कहेंगे चार कैसे परिमाण नहीं वो तो परिमाण है दूसरे लोग मानेगे उसको परिमाण बोल पर करिए कहें संख्या है पृथकत्व तो, पृथकत्व तो अर्थात उससे ये पृथक है तो नया आय लो के लोग कहेंगे पृथक्व और भेद ये दोनों अलग अलग है क्योंकि पृथक कहने से कहेंगे अयम अस्मात्थक इस प्रकार के पंचों व्यवहार करेंगे और जब भेद कहेंगे थे घटह भिन्न पटह प्रथमा कहेंगे तो विभक्ति अलग होता है ना इसलिए भेद और पृथक तो अलग है ये कहेंगे तो अन्य लोग कहेंगे ये खाली विभक्ति भेद हो जाने से हो जाएगा प्रतीति हो रहा है ये परस परस्पर से पृथक है भिन्न है एक तो ही अर्थ है खाली विभक्ति अलग कर देने से ऐसा नहीं होगा कोई अगर कहेगा घटह पटाद भिन्न क्या गलत हो जाएगा तो कहेंगे नहीं भेद कहने का सही प्रथमा कहना है घट पट भिन्न इसी प्रकार की प्रथमा कहने का कोई जरूरत नहीं वहां भी पंचमी हो सकता है तो ये लोग किंतु कहते हैं कि नहीं नहीं विभक्ति अलग है इस प्रकार के आगे देंगे जहां पृथकों का विचार आएगा थोड़ा दिखाएंगे आगे संयोग और विभाग विभाग एक अलग गुण है विभाग ये संयोग का नाश करेगा पहले के संयोग है आगे विभाग होगा और संयोग का नाश हो जाएगा ऐसा कहेंगे परत्व अपरत्व परत्व अर्थात दूर अपरत्व अर्थात नजदीक ये कालोवाचकों के भी होगा और देशवाचक का भी होगा आगे गुरुत्व गुरुत्व अतीन्द्रिय पदार्थ है ये वस्तु में रहने से जो गिरता है द्रवत्व द्रवत्व जिसके चलते वहता है पानी जल स्नेह स्नेह स्ने जो चिकनापन आगे शब्द बुद्धि बुद्धि अर्थात ज्ञान ये लोग कहेंगे जैसे अन्य लोग कहते हैं बुद्धि का परिणाम वृत्ति को ज्ञान कहेंगे नयाय कहेंगे बुद्धि ही ज्ञान है बुद्धि ज्ञान एक ही पर्याय वच है आगे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न, प्रयत्न अर्थात तो ये नयाय के लोग कहेंगे प्रयत्न ये आत्मा में होने वाला अर्थात तो सामान्य भाषा से कर्म करने से पहले अंदर में हम जो करते हैं अर्थात तो मन में पहले चिंता करते हैं मेरे को ये करना है वो इस प्रकार की सब विचार करते हैं इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे इसको प्रयत्न कहा जाता है धर्म अधर्म संस्कार तो ये चत, चतुर्विंशति गुण हो गए संस्कार का तो संस्कार यहाँ इनका मत में ये अलग है संस्कार संस्कार अर्थात जो कि स्मृति का हेतु होता है वो संस्कार कहेंगे और धर्म अधर्म ये संस्कार नहीं है ये अलग चीज है ऐसे बाकी लोग भी संस्कार को अलग मानते हैं धर्मा धर्माधर्म को अलग मानते हैं संस्कार जो स्मृति का हेतु होता है उसे संस्कार होता है संस्कार कहते हैं यह दीपिका में प्रथम पंक्ति में दे दिया द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति सामान्यवान गुण द्रव्य कर्म से भिन्न होगा और सामान्य वाला होगा सामान्य जाति सामान्य द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है तो तीनों अगर सामान्यवान कह देंगे तो तीनों में जाएगा आप द्रव्य कर्म भिन्न कह दीजिए गुण में जाएगा लक्षण हो जाएगा अच्छा ये जितने गुण हो गए इसमें से ज्ञान इच्छा कृति द्वेष भावना ये पांच स ये नहीं है ये ये पांच स विषय का अर्थात इनका विषय होते हैं ज्ञान इच्छा द्वेष कृति और भावना ये पांच का विषय होते हैं बाकी किसी का विषय नहीं तो का है कहें शब्द का विषय है अर्थ अर्थ शब्द का विषय होता है कहते वास्तविक शब्द का विषय नहीं है शब्द जन्य ज्ञान का विषय को शब्द का विषय कह देते है ये पांचों का है, इसको थोड़ा लिखना है तो लिख ले सकते हैं, ज्ञान इच्छा कृति द्वेष भावना ज्ञान इच्छा नहीं तो अलग अलग लिखे है कहते हैं ज्ञाने कृति द्वेश भावना स विषय कहा इनका विषय होते हैं बाकी किसी का विषय नहीं होता आगे सोलह पृष्ठ में उत्षेपणा प्रक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंच तो कर्म पांच गिना दिए ऊपर फेकना अपक्षेपण नीचे आकुंचन शरीर के समीपी आ जाना प्रसारण शरीर दूरवर्ती देश में जाना इतने को छोड़ के बाकी जितना रहा सब कमाना तभी इसका कर्म का एक लक्षण दीपिका का प्रथम पंक्ति में देते हैं संयोग भिन्न तव संयोग असमवायिक कारणम कर्म संयोग का असमवाय कारण कर्म अर्थात जो होने से संयोग होगा उसको कर्म कहेंगे कि जो होने से संयोग होगा जैसे भी हस्त पुस्तक संयोग हुआ हस्त पुस्तक संयोग होने से काय पुस्तक संयोग हुआ तभी जो होने से संयोग होगा हस्त पुस्तक संयोग होने से काय पुस्तक संयोग हुआ तभी तो कार्य पुस्तक संयोग का कारण क्या हुआ हस्त पुस्तक संयोग यह तो कोई कर्म नहीं है अगर खाली आप कहेंगे कि जो होने से संयोग होगा वो कर्म है तो यहाँ तक संयोग होकर के दूसरा संयोग हुआ तो संयोग संयोग का हेतु हो गया आप कहेंगे कि संयोग का जो हेतु होगा वो कर्म होगा तो यहां तक नहीं हुआ इसलिए कहते हैं संयोग भिन्नत्व से संयोग का असामवायिक कारण असमवायिक कारण अर्थात अभी कारण ज्ञान लेंगे आगे असमवाण जान संयोग का असमवाय कारण और संयोग से भिन्न होना चाहिए क्योंकि संयोग भी संयोग का असमवाय कारण हो गया संयोग भिन्न सतीयोग असमवाय कारण कर्म ये कर्म का लक्ष्य क्रिया यहाँ है कर्म क्रिया की कर्म संयोग क्रिया नहीं है संयोग गुण है ये क्रिया गमन क्रिया होने से संयोग हुआ क्रिया अलग है क्रिया चलनात्मक जो गमन आने के दिया। तो क्रिया होने से संयोग होगा तो इस प्रकार क्रिया होने से विभाग होगा क्रिया होने से विभाग विभाग होने से संयोग का नाश होगा ऐसे कहेंगे कहीं परम परम अपरम अपरम चेति द्विविधम द्विविधम सामान्यम सामान्यम च च दो प्रकार के हो जाए परेत परमा पर अदिकृत्ति अदिक वृत्तिरस्य स अदेश्ति तब अदिकृत्ति इसको कहेंगे परसा और सामान्य क्या चीज है कहेंगे कि अनेक में रहेगा और एक होगा जैसे घटतत्व घटतत्व अनेक घट में सारे घट में रहेगा और घटत्व कितना है एक ही है तो ये और घटत को नित्य भी कहेंगे नित्यम एकम अनेक अनुगतम इस प्रकार के आगे लक्षण कहेंगे अभी तो खाली उद्देश्य प्रकरण चल रहा है अर्थात तो नाम मात्र वस्तु संकीर्तन इसलिए इतना ही खाली कह दिए पर अधिक देश वृत्तिव अपरत्वम न्यून देश वृत्तिव कम स्थान पर रहना है दीपिका में अंतिम पंक्ति में कहे सामान्य आदि चतुष्ट जातिर नास्तिक अर्थात द्रव्य गुण कर्म ये तीन में जाती रहेगी सामान्य विशेष समवाय अभाव ये चार में जाती नहीं रहेगी ये कहे जो चुन चुत्र गुण है उसमें भी परत्व है ना, तो अपर पर न न परत्व अपरत्व ये दोनों गुण है पर अपर द्रव्य कहेंगे इदम अपरम तद परम द्रव्य को पर अपर कहेंगे क्योंकि गुण में इसमें जो कृष्ण ये रूप है इसको हम पर नहीं कर पाएंगे तो जो गुणा को पर अर्थात गुण दूर में है गुण नजदीक में है ये कोई व्यवहार नहीं होगा द्रव्य ही दूर में नजदीक में इसलिए होगा परत्व अर्थात पर में रहने वाला जो धर्म तो कहें पर्वत पर है गंगा जी अपर है यह अपेक्षिक है इसलिए अपरत्व गुण है अपर द्रव्य है और गुण में गुण नहीं रहेंगे तो इसलिए अर्थात ये पर अपरत्व ये अन्य किसी में रूप रस इत्यादि में नहीं रहेंगे ठीक आगे नित्य द्रव्य वृत्तयो वृत्तो विशेषास्तंता एवं नित्य द्रव्य वृत् समाज कैसे कहेंगे नित्य द्रव्य नित्य द्रव्य में क्या विभक्ति है नित्य द्रव्य विभक्ति क्या कहते हैं वहां नित्य द्रव्य वृत्ति यश्य वृत्ति शब्द का क्या अर्थ है विद्यमानता तो नित्य द्रव्य विद्यमानता है जिसका तो नित्य द्रव्य विद्यमान है जिसमें नित्य द्रव्य कहा रहेगा जैसे आकाश ये कहा रहेगा तो जहां भी वृत्ति शब्द आता है भूतल वृत्ति कैसा कहते हैं भूतले वृत्तिरियस भूतल ही अधिकरण होना है तो भूतले वृत्तिरियस इस प्रकार की यहां तो नित्यानी चौथानी द्रव्यानि नित्य द्रव्याण तो नित्य द्रव्यु वृत्मचन दे दिया और विशेषा अनंता ये सभी नित्य द्रव्य में विशेष रहेंगे अलग अलग अनंता जितने नित्य द्रव्य है सब में अलग अलग रहेंगे नित्य द्रव्य कौन है दीपिका में प्रथम पंक्ति में कहते हैं पृथ्वी आदि चतुष्ट, चतुष्ट, चतुष्ट से परमाणव पृथ्वी आदि चतुष्ट चतुष्ट कहने से पृथ्वी जल तेजवायु इनका परमाणु ये सब नित्य है आकाश आदि पंचकमच आकाश आदि पांच आकाश काल दीग, आत्मा मन ये सब भी नित्य है तो मन भी अनंत है पृथ्वी आदि चतुष्टय का जो परमाणु है वो सब नित्य है जो देणु का इत्यादि है वो नित्य नहीं है वो तो प्रलय काल में सब एक साथटन हो जाएगा तो ये जितने सारे नित्य पदार्थ हो गए ये सब में ये विशेष रहेंगे और जो विशेष है इसको न्यायिक लोग क्यों मानते हैं कहते हैं आप विशेष ऐसा प्रत्येक परमाणु में क्यों मानते हैं नहीं तो एक जल परमाणु दूसरा जल परमाणु से कैसे भेद होगा कैसे भेद सिद्ध करेंगे उसका तो रूप कहेंगे इसका तो अभास्वर रूप है अभास्वर शुक्ल दोनों परमाणु समान है इसका कोई गंध नहीं है रस मधुर रस दोनों में समान रहेगा तो अन्य क्या चीज मानेंगे जो कि एक जल परमाणु को दूसरा जल परमाणु से भेदक करवाएगा तो ये लोग कहेंगे कि विशेष एक इस जल परमाणु में जो विशेष रहेगा दूसरा जल परमाणु में भिन्न विशेष है तो ये विशेष के चलते ये दो परमाणु भेद सिद्ध हो जाएंगे ये दूसरे लोग कहेंगे कि ये विशेष को अभी इसका विशेष और इस इसमें रहेगा जो विशेष ये दोनों भिन्न होना है तभी तो ये दोनों भिन्न होंगे ये विशेष को ये विशेष से कौन भिन्न करवाएगा ये दोनों विशेष क्यों भिन्न नहीं होगा क्योंकि वो स्वतः व्यावर्तक विशेष विशेष में भेद करवाने के लिए और कुछ आवश्यक नहीं है इसका ये स्वतः व्यावर्तक विशेष विशेष में स्वतः आवर्तक हो गए ये परमाणु परमाणु क्यों स्वतः आवर्तक नहीं होगा उनको भी कर लीजिए तो आगे विशेष मानने का क्या जरूरत है ऐसे दूसरे लोगों के साथ इनका सब चलता है ये लोग फिर अपना देते हैं दूसरे भिन्न है। इसको दिखाने के लिए उसमें कुछ तो होना है। उन, उनका आगे अगर मानेंगे अर्थात तो इसमें जो विशेष रहेगा उसमें जो रहेगा इसका विशेष में वो नहीं रहेगा अर्थात तो विशेष में अभी भेद आया क्यूँकी उसमें रहने वाला धर्म भिन्न होगा वो धर्म दोनों धर्मो क्यों भिन्न होगा तो तो इसलिए कहते हैं आप जिस कारण को लेकर के दोनों विशेष को भिन्न मान रहे हैं क्या कारण है स्वरूपों से भिन्न है ऐसे ही मान लीजिए दोनों स्वरूप से भिन्न है जो आप आगे घटाते हैं इसका एक सीढ़ी पहले घटा लीजिए आगे मानने का जरूरत नहीं है आपको ऐसा कर करके वो सारे खंडन कर देते है जो खंडन खंडन कहते ना ये सारे नया के खंडन करते है आगे समवायस्त एवं समवाय तु एक तो जहां भी जो पदार्थ तो समवाय सम्बन्ध से है वो समवायस्त एक ही है उसका लक्षण किरणावली में प्रथम पंक्ति में दिए हैं नित्यत्व सती सम्बंधत्व समवाय का लक्षण है संबंध है और नित्य है तो कहीं खाली संबंध कहिए नित्य तो अनुपादान है संयोग अति व्याप्ति खाली संबंध कहेंगे संयोग संबंध है उसमें भी लक्षण जाएगा इसलिए नित्य कहेंगे ठीक है खाली नित्य कह दीजिए नित्य कहने से परमाणु भी नित्य है आकाश भी नित्य है वो समय भी जाएगा इसलिए संबंध तो अनुपादाने है परमाणा दो अति ये समवाय संबंध कहाँ किसका किसका बीच में होता है आगे कहते हैं अवय व अवयवी नो अवयवी के बीच में घटक पालक का बीच में जाति व्यक्ति घटत्व घट इनका बीच में समवाय गुण गुणिन घटरूप घट गट घटरूप हो गया गुण घट हो गया गुणी इनका बीच में समवाय क्रिया क्रियावत क्रिया घट जो क्रिया होगा चलन क्रिया और क्रियावत हो गया घट इनका बीच में समवाय तक ये जाति गुण क्रिया अवय अवयवी ये सब समवाय सम रहेंगे और नित्य द्रव्य विशेष नित्य द्रव्य में विशेष भी संवाय संबंध से रहेगा यह सम्बंध स समवायत इतने जगह में यह संवाय संबंध होता है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर्यशव वादरा पुनः पुनः